हाँ सर आपके बारे में करने अपना सिर हिलाते हुए कहा पहली खबर तो ये है कि नंदू ने अपने चोरी के आरोप को एक सिरे से नकार दिया है और वो आपसे मिलने के लिए कह रहा है दूसरी खबर यह है कि नंदू और प्रतीक एक साथ पढ़ते थे दोनों क्लासमेट्स थे और हॉस्टल में भी एक ही रूम में रहते थे ये सुनकर तो रूही के हाथ से कप छूट जमीन पर गिर पड़ा वो काफी घबरा उठी थी क्या हुआ आपको इंस्पेक्टर करण रूही की तरफ देखते हुए कहा ठीक तो है न आप फिर रूही ने तुरंत ही सवाल किया स्कूल में या टेक्निकल स्कूल में कहा पढ़ते थे दोनों साथ में क्या इंस्पेक्टर करण को केशव पंडित वाले केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी ऐसे में उसके लिए ये सब काफी कंफ्यूजिंग था उसने कुछ सेकंड के लिए रुकने के बाद कहा आप नंदू और प्रतीक की बात कर रही हैं ये दोनों तो शायद हायल स्कूल में पढ़े थे तो रूही ने फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए सवाल किया अगर नंदू और प्रतीक एक साथ पढ़ते थे और एक ही हॉस्टल में और एक ही कमरे में रहते थे तो फिर नंदू पक्का केशव को जानता होगा रूही की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया। एक मिनट ये केशव कौन है इंस्पेक्टर करण काफी कंफ्यूज्ड नजर आ रहे थे फिर अचानक से उन्हें कुछ याद आया और वो बोल पड़े ओ वैसे ऑफिसर अजय ठीक है अब उनका ऑपरेशन भी ठीक हो गया तो आप लोग अब उनकी चिंता छोड़ दे वो बिल्कुल ठीक है अब देखे नंदू ने अपना लूट का माल छुपाने के लिए प्रतीक के गेज का इस्तेमाल किया था उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो और प्रतीक एक दूसरे को काफी दिन से जानते थे रूही ने फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर नंदू और केशव भी क्लासमेट्स थे और वो दोनों हॉस्टल में भी साथ रहते थे अब भले ही प्रतीक की मौत हो चुकी है लेकिन नंदू हाँ विक्रांत ने फिर रूही की बात खत्म होने से पहले अपना सिर हिलाते हुए उससे सहमति जता दिया फिर उसने इंस्पेक्टर करण की तरफ देखते हुए कहा करण मैं नंदू ऐसी मिलने जा रहा हूँ क्या रूही ये सुनकर बिल्कुल सन्न रहेगी और फिर उसने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा सर अभी रात हो रही है और आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है इतनी जरूरी है क्या उससे मिलना बाद में मिल लेना विक्रांत ने रूही के सवालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि उसने खुद ही उससे पूछा अच्छा तो क्या तुम नंदू को मुझसे मिलाने के लिए यहाँ लेकर आ सकती हो ये ये कैसे रूही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो इंस्पेक्टर करण की तरफ असमंजस भरी नज़रों से देखे जा रही थी जल्दी करो विक्रांत ने रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा मुझे कपड़े पहना फिर उसने इंस्पेक्टर करण की तरफ देखते हुए सवाल किया अच्छा तो तुम वेट किसका कर रहे हो तुम्हें मेरा स्टूडेंट नहीं बनना है क्या ओ ओ इंस्पेक्टर करण ने तुरंत जवाब दिया मैं मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ फिर विक्रांत ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा नहीं अगर तुम उनसे पूछने गए और उन्होंने जाने से मना कर दिया तो फिर हम यहां से नहीं निकल पाएंगे तुम जल्दी करो मैं जैसे ही नंदू से बात कर लूंगा वापस आ जाऊंगा इंस्पेक्टर करण ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया लेकिन विक्रांत का प्लान सुनकर उनके माथे पर पसीना आना शुरू हो चुका था वाकई में काम के प्रति विक्रांत का डेडिकेशन देखकर इंस्पेक्टर करण उससे काफी प्रभावित हो चुके थे एक घंटे बाद इंस्पेक्टर करण ने व्हीलचेयर की मदद से विक्रांत को जामनगर पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में पहुँचा दिया था जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर काफी थका और घबराया हुआ नंदू नजर आया उसे शायद रात भर इंटेरोगेशन रूम में ही कुर्सी पर बैठा रखा गया था वो बार बार झपकिया लेते हुए सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हो सकी थी फिर जब उसकी तरफ लोगों के चलकर आने की आवाज सुनाई पड़ी तो वो फिर से आंखें खोलकर बैठ गया उसके ठीक सामने विक्रांत व्हीलचेयर पर बैठा हुआ पहुँच चुका था नंदू ने जब विक्रांत को व्हील चेयर बैठा हुआ देखा तो फिर उसने तुरंत ही विक्रांत ऐसी सवाल किया क्या हुआ तुम कल तक तो ठीक थे इस पर विक्रांत हंस पड़ा और फिर तब तक इंस्पेक्टर करण ने उसके व्हील को नंदू के बिल्कुल करीब पहुँचा दिया फिर विक्रांत ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हारी बेजती होने से बचा रहा हूँ अगर तुमको ये पता लगे कि तुम्हें पकड़ते वक्त मेरी सिर्फ एक टांग काम कर रही थी तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ तुम्हारी बेजती नहीं होगी इसमें इस बार नंदू ने अपने हथकड़ी लगे हाथों से ही ताली बजाते हुए कहा वाह गजब गजब हो गया आज तक मैंने तुम्हारे जैसा पुलिस वाला नहीं देखा आज पहली बार मुझे कोई अपने टक्कर का मिला है <laughs> तुमसे बात करने में बहुत मजा आयेगा वैसे तुम शायद यहाँ नए आये हो और तुम तुम तो पुलिस वाले लगते भी नहीं हो क्योंकि okay, इधर के सभी पुलिस वालों को मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन तुम मैं पुलिस वाला नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी हूं, वो जानकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है इसलिए ये सब छोड़ो और सीधे काम की बात करो विक्रांत ने नंदू का ध्यान सीधे पॉइंट पर लाते हुए कहा देखो मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ तुमसे मिलने अभी थोड़ी देर पहले ही ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए तुमसे कह रहा हूँ की मुझसे कोई चला मत दिखाना नंदू ने टेबल पर हाथ पीटते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और फिर कहा भाई तुमने मुझे पकड़ लिया है तो ये सोचकर खुद को बहुत स्मार्ट मत समझो मैंने बताया था ना तुम्हें मैं हमेशा दिमाग से खेलता हूँ मुझे क्या हुआ तो खुद को बहुत चलाक मत समझो तुम <laughs> विक्रांत ने फिर लम्बी सास छोड़ते देखो नंदू भाई मेरे पास तेरे जैसा दिमाग तो है नहीं तो मैं दिमाग से नहीं खेलता मैं खेलता हूँ अपने हाथ से तो अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया ना कसम से बता रहा हूँ इतना मारूंगा ना कि तू दिमाग का सारा खेल भूल जाएगा। विक्रांत का गुस्से वाला चेहरा देखकर नंदू सा दिखाई तो फिर ये उसकी हालत खराब कर देगा ऐसे में उसने कुछ पल सोचने के बाद मुस्कुराते हुए विक्रांत से कहा अच्छा ठीक है तुम मुझे बस ये बता दो की तुम्हे मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला मैं तुम्हे सब कुछ बता दूंगा जो तुम मुझसे जानना चाहते हो हम्म hmm, हुई ना काम की बात विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं था सच्चाई ये है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था तुम बस इसलिए पकड़ लिए गए क्योंकि तुम्हारी किस्मत थोड़ी खराब थी इस बार क्या मतलब तुम्हारा नंदू ने विक्रांत की तरफ अपनी भौं टेढ़ी करके देखते हुए कहा देखो सच तो ये है की मैं तुम्हे पकड़ने के लिए यहाँ आया ही नहीं था मैं मैं तो प्रतीक को पकड़ने जा रहा था वो एक दूसरे केस में इन्वॉल्व है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ विक्रांत ने जवाब दिया मैं प्रतीक से मिलने के लिए उसके गैरेज पर गया था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि प्रतीक तुम्हारे साथ है और ना ही मुझे ये पता था कि तुम सिगरेट ड्रॉबरी का प्लान बना रहे हो ये सब बस एक इतफाक था बोला न तुम्हारी किस्मत खराब थी इस बार इस पर नंदू अपना सिर हिलाते हुए जोर से हंस पड़ा मुझे लगा था कि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत दिमाग तो होगा ही कम से कम इतनी अकल तो होगी ही कि तुम अगर मुंह पे झूठ बोलोगे तो मैं भी पकड़ नहीं पाऊंगा लेकिन तुम तो घनघोर चूतिया निकले मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया है तो अब भला को छुपाने ऐसी क्या फायदा है नंदू की बात सुनने के बाद विक्रांत कुछ पलटा उसके चेहरे को ध्यान ऐसी देखता रहा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा चूतिए तू क्या सुनना चाहता है बोल ये कह दू मैंने तेरी गैंग में बहुत दिन से एक अपना आदमी डाल रखा था और फिर उसने ही मुझे सब कुछ बताया नंदू ने फिर मुस्कुराते हुए कहा अच्छा मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या जब तुम तीन पुलिस वाले वहाँ गैरेज तक पहुँचे थे तब मैंने तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुना था तुम पुलिस की दूसरी टीम ऐसी कुएं के अंदर ऐसी सिगरेट बैग के ट्रांसपोर्ट होने की बात कर रहे थे तुम वहाँ पर मुझे ही पकड़ने के लिए आए थे झूठ मत बोलो तुम्हें मेरे प्लान के बारे में सब कुछ पता था